परमारथ सारथ सुख सारे भरतन सपन हु निहारे यह जो श्री भरत के चरित्र की यात्रा है धर्म की जो यात्रा है वह भी बड़ी विलक्षण है श्री भरत ने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा आप लोग मुझे राज्य लेने के लिए क्यों कहते हैं यही तेजान हो कयापन बड़काज आप मेरे प्रति दया करके मुझसे राज्य लेने के लिए कह रहे हैं क्या आप समझते हैं कि इसमें समाज और सारे राज्य का कल्याण है मानो संकेत यह था उनका स्पष्ट अभिप्राय यह था कि अगर मैं राज्य पा लेता हूं राज्य पाकर मेरा कल्याण तो होगा नहीं साथ साथ उन्होंने कितना सुंदर प्रश्न किया आप लोग सोचते हैं कि राजा रहेगा तो प्रजा की रक्षा करेगा न्याय करेगा धर्म का पालन करेगा पर जिस व्यक्ति को राज्य पाने के मूल में पिता की मृत्यु हुई हो माताओं को कष्ट हुआ हो प्रभु श्री राम को वन जाना पड़ा हो ऐसे व्यक्ति को राजा के रूप में पाकर समाज का हित होगा आप लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इसमें समाज का रंच मात्र कोई हित नहीं है उन्होंने कहा चाहिए धर्म सील नर नाह मोहिरा जूहठी दई हू जब ही रसा रसातल जाए तबही अगर आप लोग राज्य मुझे देंगे तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी निश्चित रूप से सारे समाज का अकल्याण होगा इसका अर्थ है कि सब लोग मेरे स्वार्थ का समर्थन करें पर जो अन्याय और अनर्थ से राजा बना हो वह न्याय और धर्म की रक्षा कैसे करेगा यदि आप लोग मेरा हित चाहते हों तो आप समझ लीजिए कि आप जो पद दे रहे हैं यह न समझ लीजिएगा कि मैं पद का प्रेमी नहीं हूँ मैं तो पक्का पद लोगुप हूँ किसी की निंदा करते हैं तो कहते हैं कि बड़ा पद लोलुप है गोस्वामी जी ने भरत जी की वंदना तो पद लोलुप के रूप में की है प्रणव प्रथम भरत के चरणाम जासुनेम नेत जा नर राम चरण पंकज मन जासो लोभतमधुप जैन पासू यह तो भगवान राम के पद का लोभी है श्री भरत का तात्पर्य यह था यह पद शब्द कितना संकेत भरा है यह संकेत कितने महत्व का है एक बार कभी मेरे मन में प्रश्न उठा कि भाई शरीर के अंगों में सबसे ऊपर तो सिर है तो जब किसी को राष्ट्रपति बनाया जाए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाया जाए तो यह क्यों नहीं कहते कि इनको राष्ट्रपति बनाया जाए राष्ट्रपति सिर मिला प्रधानमंत्री सिर मिला मुख्यमंत्री सिर मिला कहा यह जाता है कि राष्ट्रपति का पद मिला प्रधानमंत्री का पद मिला इसका अर्थ यह है कि यह संकेत कर दिया कि पद सबसे नीचे है और पद का कार्य सारे शरीर का बोझ उठाना है जो व्यक्ति पद पाता है वह बोझ उठाता है वह बोझ बनने के लिए नहीं बोझ उठाने के लिए बना है संकेत यह किया गया कि व्यक्ति जब भी गिरेगा तो पैर के लड़खड़ाने से ही गिरेगा व्यक्ति अगर सावधानी से नहीं चलेगा फिसलेगा तो वह गिरे बिना नहीं रहेगा गिरेगा तो वह जिसे सिर पर लिया हो उसे लेकर गिरेगा जबकि वे किसी को सिर पर क्या लेंगे बहुधा वे तो खुद ही दूसरों के सिर पर सवार रहते हैं ऐसी स्थिति में पद माने पद का तात्पर्य है कि व्यक्ति अत्यंत सजग होकर रहे आपने देखा होगा कि शराब पीने वालों का पैर अत्यंत लड़खड़ाता है वे बेचारे जो लड़खड़ाते हैं तो पद का जो मद कहा गया है ना, पद का मद होगा तो पद ही लड़खड़ाएगा और उस व्यक्ति का पतन होगा इसीलिए जब पद दिया गया तो श्री भरत जी ने कहा कि मैं ऐसा पद लेकर क्या करूं, जिसका बोझ उठाना पड़े लड़खड़ाकर गिरना पड़े हमें तो ऐसा पद चाहिए जिस पर सारा भार अर्पित करके शांति से रह हूँ वह भगवान का पद है जहाँ सब कुछ अर्पित कर दें इसलिए जब रावण के चार मुकुट अंगद के हाथ में आए तो रावण ने तो चार मुकुट सिर पर लगा लिए पर अंगद ने उन चार मुकुटों को प्रभु की ओर भेज दिया बंदरों ने अंगद से पूछा कि वे चार मुकुट तुम स्वयं क्यों नहीं रख लिए अरे कम से कम एक तो रख लेते अपने सिर पर लगाने के लिए इतना बढ़िया मुकुट कहाँ मिलेगा तो अंगद ने कहा कि मैं समझ गया ये मुकुट जब रावण के सिर पर नहीं टिके तो मेरे सिर पर भी टिकेंगे कि नहीं इसको तो प्रभु के चरणों में ही अर्पित कर देना ठीक है मानो अपना भार उतार कर प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना है मानो श्री भरत यह कहते हैं